महाभारत सभा पर्व एक तोध्याय सहदेव के द्वारा दक्षिण दिशा की विजय वै सम्पावाच तथ सहदेवि धर्मराजे न पूजि महत् से नाजन प्रियोग दक्षिणाम दिशम पायन जी कहते हैं जन्मे जय सहदेव भी धर्मराज दृष्टि से सम्मानित हो दक्षिण दिशा पर विजय पाने के लिए विशाल सेना के साथ प्रस्थित हुए ससूरसेना काम पुर में वाजयत प्रभु मत्स्य राजम च कौरभ्यो वसे चक्रे बलात् शक्तिशाली सहदेव ने सबसे पहले समस्त सेन से निवासियों को पूर्ण रूप से जीत लिया फिर मत्स्य राज विराट को अपने अधीन बनाया अधिराजा अधिपम च दंत वक्रम महाबलम जिगाज करदम चाध्य नवेशयत राजाओं के अधिपति महाबली दंतवक्र को भी परास्त किया और उसे कर देने वाला बनाकर फिर उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया सुकुमार वशे चक्रे सुमित्र नादपम तथा परमस्या निषाद भूमि गोशृंगं पर्वत तथा तरस वाजी अदीमान श्रेणीमत पार्थिव इसके बाद राजा सुकुमार तथा सुमित्र को वश में किया इसी प्रकार अपर मत्स्यों और लुटेरों पर भी विजय प्राप्त की तदनंतर देश तथा पर्वत प्रवर गोश्रृंग को जीतकर बुद्धिमान सहदेव ने राजा श्रेणीमान को वेगपूर्वक परास्त किया नर राष्ट्रम तुंत भोजम उपाद्रवत प्रेतपुर तस्या जग्राह शासनम फिर नरराष्ट्र को जीतकर राजा कुंत पर धावा किया परंतु कुंती भोज ने प्रसन्नता के साथ ही उसका शासन स्वीकार कर लिया ततश्चरमण्वती कूले जम्भ कस्यात्मज नृपम ददर्श वासुदेव न शेषितम पूर्वैरिणाम इसके बाद चरमण्वती के तट पर सहदेव ने जम्भ के पुत्र को देखा जिसे पूर्ववैरी वसुदेव ने वासुदेव ने जीवित छोड़ दिया था चक्र संग्राम सहदेव भारत सतम विनिर्जित्य दक्षिणाभिमुखो भारत उस जम्भक पुत्र ने सहदेव के साथ घोर संग्राम किया परंतु सहदेव उसे युद्ध में जीतकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए विजय शेका सहितो नर्मदाम अभितो करहां महाबली माध्री कुमार ने सेक और अपर सेक देशों पर विजय पाई और उन सबसे नाना प्रकार के रत्न भेंट में लिए तत्पश्चात सेकाधिपति को साथ ले उन्होंने नर्मदा की ओर प्रस्थान किया महतावृत समीरऊ आश्विने प्रतापवान। अश्विनी कुमारों के पुत्र प्रतापी सहदेव ने वहाँ युद्ध में विशाल सेना से घिरे हुए अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद को परास्त किया ततो रत्नाय पुरम भोजक तुद्धम अभुद्राजन दिवसद्वयमुत वहाँ से रत्नों की भेंट लेकर वे भोजकट नगर में गए अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले राजन वहाँ दो दिनों तक युद्ध होता रहा स विजित्य दुराधर्शम भिष्म मातृ नंदन कौशलाधिपति तथा समरे तथा समरे तथा कांतारकाश समृपाब का माद्रीनंदन ने उस संग्राम में दुर्धर्ष वीर भीष्म को परास्त करके कौशलाधिपति वेणा नदी के तटी तटवर्ती प्रदेशों के स्वामी कांतारक तथा पूर्व कौशल के राजाओं को भी समर में पराजित किया तत्पश्चात नाटके और हेरम्बकों को भी युद्ध में हराया मरुधम च विनर्जित रम्य ग्राम मथो बलाचीन ना का राग महाबल ताटवीकां सर्वान्जत पाण्डुरंदन निपतिम वशे चक्रे महाबल महाबली पांडुनंदन सहदेव ने मारूस तथा रम्य ग्राम को बलपूर्वक परास्त करके नाचीन अर्बुक तथा समस्त वनेचर राजाओं को जीत लिया तदनंतर महाबली माद्री कुमार ने राजा वाताधिपक को वश में किया पुलिंदाश्चर जित्वा जयो दक्षिणत पुरा योधे पांड्य राजे न दिवस नकुलाज फिर पुलिंदों को संग्राम में हरा कर नकुल के छोटे भाई सहदेव दक्षिण दिशा में और आगे बढ़ गए तत्पश्चात उन्होंने पांड्य नरेश के साथ एक दिन युद्ध किया तम दिख्ता स महाबाहू प्रियो गुहामास दयामास किस्कंधा लोक विस्तृत उन्हें जीतकर महाबाहु सहदेव दक्षिणा पथ की ओर गए और लोक विख्यात किस्कन्धा नाम नामक गुफा में जा पहुँचे तनरराजाभ्या महेंदेन द्विविदेन च युधे दिवसा सप्त न चौ तो विक्रमतौ वहाँ वाणरराज महेंद्र और द्विद के साथ उन्होंने सात दिनों तक युद्ध किया किंतु उन दोनों का कुछ बिगाड़ न हो सका तत सुतुष्टो महात्मा सहदेवाय वान रहो ऊ चतुष्च संसिष्ट हो तब वे दोनों महात्मा वानर अत्यंत प्रसन्न हो सहदेव से प्रेम पूर्वक बोले गच्छ पांडव शार्दूल रत्न सर्वश अब एक अभिघ्न अस्तु कार्यामराजय धीमते पांडव प्रवर तुम सब प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर जाओ परम बुद्धिमान धर्मराज के कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए ततो तथो रत्नाय पुरी जय तत्र स चक्रे युद्धम नरषभ तदनन्तर वे नरश्रेष्ठ वहाँ से रत्नों की भेंट लेकर माहेशमतीपुरी को गए और वहाँ राजा नील के साथ घोर युद्ध हुआ यह इक्श्वाकुवंशीय दुर्जय का पुत्र था इसका दूसरा नाम दुर्योधन था यह राजा बड़ा धर्मात्मा था इसकी कथा अनुशासन पर्व के दूसरे अध्याय में आती है पांडव परवेरधन सहदेव प्रतापवान तथोश सुमहद युद्धम आसे भी सैन्य छयकर प्राणानाम संयाहम चक्रे तस्वान भव्यवाह शत्रुवीरों का नाश करने वाले पांडुपुत्र सहदेव बड़े प्रतापी थे उनसे राजा नील का जो महान युद्ध हुआ वह कायरों को भयभीत करने वाला सेनाओं का विनाशक और प्राणों को संशय में डालने वाला था भगवान अग्निदेव राजा नील की सहायता कर रहे थे तथो रथा हया नागाषा कवचा निच प्रदीपताली सहदेव बले तदा उस समय सहदेव की सेना में रथ घोड़े हाथी मनुष्य और कवच भी आग से जलते दिखाई देने लगे तत सुसभ्रां तम नाम बभूव कुरुनंदन नोत्तरम प्रतिवक्तुम चक्तो जनमे जय जनमेजय इससे कुरुनंदन सहदेव के मन में बड़ी घबराहट हुई वे इसका प्रतिकार करने में असमर्थ हो गए जनमे जय उच किमर्थम भगवान बन्ही प्रत्यमित्रो भव्यु सहदेव से घटमानस्य घटमान जन्मेजय ने पूछा ब्रह्मण सहदेव तो यज्ञ के लिए ही चेष्टा कर रहे थे फिर भगवान अग्निदेव उस युद्ध में उनके विरोधी कैसे हो गए वाच तत्र भगवान तो वही पुरस्ता वै सम्पान जी ने कहा जन्मेजय सुनने में आया है कि माहष्मी नगरी में निवास करने वाले भगवान अग्निदेव किसी समय उस नील राजा की कन्या सुदर्शना के प्रति आसक्त हो गए नील से रा बभुवाति वसुभ वशोभना साग्निहोत्रुपातिष्ठन बोधनाज पिता सदा राजा नील के एक कन्या थी जो अनुपम सुंदरी थी वह सदा अपने पिता के अग्निहोत्र गृह में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उपस्थित हुआ करती थी सह प्रज्वलते पंखे से हवा करने पर भी अग्निदेव तब तक प्रज्वलित नहीं होते थे जब तक कि वह सुंदरी अपने मनोहर ओष्ट संपुट से फूक मारकर हवा न देती थी ततः भगवान्न सदर्शन नील से राज सर्वेशा उपनीत सो भगवत तत्पश्चात भगवान अग्नि उस सुदर्शना नाम की राजकन्या को चाहने लगे इस बात को राजा नील और सभी नागरिक जान गए तथो ब्राह्मण रूपेण रम मधीक्षा चकमेता कन्या मुत्पलोचना तम तो राजा यथाशात्र अशा धाक तदनंतर एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके इच्छा इच्छानुसार घूमते हुए अग्निदेव उस सर्वांग सुंदरी कमल कन्या के पास आए और उसके प्रति कामभाव प्रकट करने लगे धर्मात्मा राजा नील ने शास्त्र के अनुसार उस ब्राह्मण पर शासन किया प्रज्ज्वाल ततः को भगवान हव्यवाह तम दृष्टा विस्मृतो राजा जगाम शेर तब क्रोध से भगवान अग्निदेव अपने रूप में प्रज्ज्वलित हो उठे उन्हें इस रूप में देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक रखकर अग्निदेव को प्रणाम किया ततःनताम तदा तथा ही नृपिप्र रूपाज बंधे शिवसान प्रतिगृह्यता शुभ्रमलराज सुता चक्रे प्रसाद भगवान तस्ो विभावसु तत्पश्चात विवाह के योग्य समय आने पर राजा ने उस कन्या को ब्राह्मण रूपधारी अग्निदेव की सेवा में अर्पित कर दिया और उनके चरणों में सिर रखकर नमस्कार किया राजा नील की सुंदरी कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण करके भगवान अग्नि ने राजा पर अपना कृपा प्रसाद प्रकट किया या छंदयामा सहतम नृपम श्रेष्ठ कृत्यमह अभयम चुजग्राहैन्य वै महीपति वे उनकी अभीष्ट सिद्धि में सर्वोत्तम सहायक हो राजा से वर मांगने का अनुरोध करने लगे राजा ने अपनी सेना के प्रति अभयदान मांगा ततः प्रवृत्ति ये केचिन अज्ञात नृपा जिगीसंति बलाद्राज बलाद्राजन्ते दहते स्म बनिढा राजन तभी से जो कोई नरेश अज्ञानवश उस पुरी को बलपूर्वक जीतना चाहते उन्हें अग्निदेव जला देते थे तस्म पुरिया तदा चैव माहिष्मत्याम गुरु बभू नी ग्राम योषित छंद किल कुरुश्रेष्ठ जन्मे जय उस समय माहिष्ती पुरी में युवती स्त्रियाँ इच्छानुसार ग्रहण करने के योग्य नहीं रह गई थी क्योंकि वे स्वतंत्रता से ही वर का भरण किया करती थीं एवं निर्भर प्रादा स्त्री नाम अप्रति परिण्य स्थत्र नारजोशी यथेष्ट अग्निदेव को स्त्रियों के लिए यह वर दे दिया था कि अपनी प्रतिकूल होने के कारण ही कोई स्त्रियों को वर का स्वयं ही वरण करने से रोक नहीं सकता इससे वहाँ की स्त्रियॉँ स्वेच्छापूर्वक वर का वर्ण करने के लिए विचरण किया करती थी भरतर्ष भयाद महाराज तथा प्रभृति सर्वरा भर श्रेष्ठ जन्म विजय तभी से सब राजा जो इस रहस्य से परिचित थे अग्नि के भय के कारण माहिस्मती पुरी पर चढ़ाई नहीं करते थे सहदेवस्थ धर्मात्मा सैनम दृष्ट् भयाजित परी तम अग्नि नाजन्ना कंपत यथाचल उपस्पृश्य शुचिभुत् यो ब्रवीत पावकत राज सहदेव अग्नि से व्याप्त हुई अपनी सेना को भय से पीड़ित देख पर्वत की भांति अभिचल भाव से खड़े रहे भय से कंपित नहीं हुए उन्होंने आचमन करके पवित्र हो अग्निदेव से इस प्रकार कहा सहदेव उच तदर्थो यम थम आरम्भ कृष्ण वर्तमन नमोस्तु ते मूर्ख यज्ञ तमस पावक सहदेव बोले कृष्ण वर्तमन हमारा यह आयोजन तो आप ही के लिए है आपको नमस्कार है पावक आप देवताओं के मुख हैं यज्ञ स्वरूप है पावना पावकसी वहनाथ जाता वही जात वेदा तोजसी आप सबको पवित्र करने के कारण पावक है और हव्य हवनीय पदार्थ को वहन करने के कारण हव्य वाहन कहलाते हैं वेद आपके लिए ही जात अर्थात प्रकट हुए हैं इसीलिए आप जात वेद हैं चित्रभानु चित्र भानु सुरेश अन विभासो उतासो उलन शिखी विभा बसो आप ही चित्र भानु सुरेश और अनल कहलाते हैं आप सदा स्वर्ग द्वार का स्पर्श करते हैं आप आहुति दिए हुए पदार्थों को खाते हैं इसलिए हुसन है प्रज्वलित होने से ज्वलन और शिखा लपट धारण करने में शिखी हैं वैश्वा नर प्लवंगो भूर तेजस कुमार सुस्तम भगवान रुद्र गर्भो हिरण्यक्रेण आप ही वैश्वानर पिंगेश प्लवंग और भूर तेजस नाम धारण करते हैं आपने ही कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया है आप ही ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण भगवान हैं। श्री रुद्र का वीर धारण करने में आप रुद्रगर्भ कहलाते हैं सुवर्ण के उत्पादक होने से आपका नाम हिरण्यकृत है अग्निर्दात में तेजो वायु प्राणम ददात में पृथ्वी बल मद्याक्ष आप अग्नि मुझे तेज दें वायुदेव प्राण शक्ति प्रदान करे पृथ्वी मुझ में बल का आधान करे और जल मुझे कल्याण प्रदान करे महासत्व देवा मुखमग्ने सत्यन विपुनिहति जल को प्रकट करने वाले महान शक्ति सम्पन्न जात वेद अग्निदेव आप देवताओं के मुख हैं अपने सत्य के प्रभाव के से आप मुझे पवित्र कीजिए ऋषि ब्राह्मण सेव दैवतर सुरैर पि नित्यम सूत यज्ञ सुसत्य न पुनिहिमां ऋषि ब्राह्मण देवता तथा असुर भी सदा यज्ञ करते समय आप में आहुति डालते हैं अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र करें धूम के तुषी तो चम पाप हानि संभव सर्वप्राणी सुनित्यस्थ सत्य नीमा देव धूम आपका ध्वज है आप शिखा धारण करने वाले हैं वायु से आपका प्रागत्य हुआ है आप समस्त पापों के नाशक हैं संपूर्ण प्राणियों के भीतर आप सदा विराजमान होते हैं अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र कीजिए एवं प्रय क्षमे भगवान तुस्टें तुस्टें तुस्टें तुस्टें मैंने पवित्र होकर प्रेम भाव से आपका इस प्रकार स्तमन किया है अग्निदेव आप मुझे तुष्टि पुष्टि श्रवण शक्ति एवं शास्त्र ज्ञान और प्रीति प्रदान करे वै सम्पाच इव मंत्र पठन जो जो रुदिमान सतम दर्व सर्वपाश प्रमुच्यपय प्रमुच्य वैश्वपान जी कहते हैं जिन विजय जो द्विज इस प्रकार इन श्लोक रूप आग्नेय मंत्रों का पाठ करते हुए अंत में स्वाहा बोलकर भगवान अग्निदेव को आहुति समर्पित करता है वह सदा समृद्धिशाली और जितेंद्री होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है सहदे उच यज्ञ विघ्न मर तुम नारहस्तम सहदेव बोले हव्यवाहन आपको यज्ञ में यह विघ्न नहीं डालना चाहिए एवं तुम आद्रिय कुशैरा स्त्रीय मेदनीम विधिवत्स व्याघ्र प्रमुखे तैन से अभिहितोदिग्न से भारत भारत ऐसा कहकर नरश्रेष्ठ माध्री कुमार सहदेव धरती पर कुछ बिछाकर अपनी भयभीत और उद्विग्न सेना के अग्रभाग में विधिपूर्वक अग्नि के सम्मुख धरना देकर बैठ गए न चैन मध्यभाग न चैन मतघात बन्ह महोदी तम पेत्याशन कुरुनंदनम सदेव नृणाम शांतपूर्व वच उठोत्तिष्ठ कौरभ्य जिज्ञासमया वेदी सर्वभिप्रा तव धर्मसुत जैसे महासागर अपनी तटभूमि का उल्लंघन नहीं करता उसी प्रकार अग्निदेव सहदेव को लांघकर उनकी सेना में नहीं गए वे कुरकुल को आनंदित करने वाले नरदेव सहदेव के पास धीरे धीरे आकर उन्हें सांत्वना देते हुए यह वचन बोले कौरभ्य उठो उठो मैंने यह तुम्हारी परीक्षा की है तुम्हारे और धनपुत्र युधिष्ठिर के संपूर्ण अभिप्राय को मैं जानता हूँ मैं तू रक्षितें पुरी भरतसप्तम या व्रव्यो नीलश्य कुल वंशधरा तो करबी मनस्तव पांडव परंतु भरत सत्तम राजा नील के कुल में जब तक उनकी वंश परंपरा चलती रहेगी तब तक मुझे इस माहिस्मती पुरी की रक्षा करनी होगी पांडुकुमार साथ ही मैं तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण करूँगा तथा हृष्टात्मा प्राजलि सिरसान पूजया माद्रेय पाप कम्भर तरस भर श्रेष्ठ जन्मे जय यह सुनकर माद्री कुमार सहदेव प्रसन्न हो वहाँ से उठे और हाथ जोड़कर एवं सिर झुका उन्होंने अग्निदेव का पूजन किया पाप के प्रवृत्ते तो नीलो राजा भगा तदा पावक चयनम अर्चयामास पार्थिव सत्कारेण व्याघ्र सदव युधाम पति अग्नि के लौट जाने पर उन्हें की आज्ञा से राजा नील उस समय वहां आए और उन्होंने योद्धाओं के अधिपति पुरुष सहदेव का सत्कार पूर्वक पूजन किया प्रतिगृह चा पूजा करे च निवेश चीत स्तः प्राजा विजय दक्षिणाम दिश राजा नील की वह पूजा ग्रहण कर और उन पर कर लगाकर विजय विजयी माद्री सहदेव दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले त्रयपुरम स बसे कृष्ठ राजमित जग्राह महाबाहू तरसा पौरवेश्वर आकृतिम कौशिकाचार्य य महता मतह तत वशे चक्रे महाबाहु सुराष्ट्राधिपतिम तदा फिर त्रिपुरी के राजा अमितौजा को वश में करके महाबाहु सहदेव ने पौर्वेश्वर को वेगपूर्वक मंदिर बना लिया तदनंतर बड़े भारी प्रयत्न के द्वारा विशाल भुजाओं वाले माद्री कुमार ने सुराष्ट्र देश के अपति कौशिकाचार्य आकृति को वश में किया सुराष्ट्र विषयस्थ प्रेसियामानस रुक् राज भोजकटस्था महामहत्री मीष्मत्मा साक्षाईन्द्र सखाज वही स चास्ृतिजग्राह सुत शासन तधाम महाराज वासुदेव तथा सरत्नाय पुनः प्रायात पति महाराज सूराष्ट्र में ही ठहरकर धर्मात्मा सहदय ने भोजकट निवासी रुक्मी तथा विशाल राज्य के अधिपति परम बुद्धिमान साक्षात इंद्र का भीष्मक के पास दूध भेजा पुत्र सहित भीष्मक ने वसुदेव नंदन कृष्ण की ओर दृष्टि रखकर प्रेम पूर्वक ही सहदेव का शासन स्वीकार कर लिया तदनंतर योद्धाओं के अधिपति सहदेव वहाँ से रत्नों की भेंट लेकर पुनः आगे बढ़ गए ततःपारक तालाकटाच वशे चक्रे महातेजा दंडकाश महाबर सागर दीप वास्पति कर्ण प्र महाबलशाली महातेजस्वी माध्री कुमार ने सुरपारक और तालाकट नामक देशों को जीतते हुए दंडकारण्य को अपने अधीन कर लिया तत्पश्चात समुद्र के द्वीपों में निवास करने वाले मृेक्ष जाति राजाओं निषादों तथा राक्षसों कर्ण प्रावरणों को भी परास्त किया जो अपने कानों से ही शरीर को ढक ले उन्हें कर्ण पावरण कहते हैं प्राचीन काल में ऐसी जाति के लोग थे जिनके कान पैरों तक लटकते थे ये चकाल मुखा नाम नाम से प्रसिद्ध जो मनुष्य और राक्षस दोनों के सहयोग से उत्पन्न हुए योद्धा थे उन पर भी विजय प्राप्त की कृष्णम कृष्ण कौलगिरी सुरभिपत्तन तथा दीपम ताम पर्वत रामक तथा तिमंगल च नृपम वशे च पुरुषां चुषाण केरलासिन नगरीय करहाटक चक्रे करम चय नापहत समूचे कोलगिरी सूरभपतन ताम्रदीप रामक पर्वत तथा तिमिंगल नरेश को भी अपने वश में करके परम बुद्धिमान सहदेव ने एक पैर के पुरुषों केरलों बनवासियों संजयती नगरी तथा पाखंड और करहाटक देशों को दूतों द्वारा संदेश देकर ही अपने अधीन कर लिया और उन सब से कर वसूल किया